भगवत गीता अध्याय यथारूक श्लोक संख्या पच्चीस से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणार्त स्वामी शिलूपाचार्य के द्वारा ज्ञाजन श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम, राम, राम, राम, राम, हरे रा कल हमने देखा संजय एवं उवि तो केशो बुड़ाथोत्तम भीष्मीक्षिता पश्येतान समेता तो ये दोनों एक साथ है कनेक्टेड है कि भगवान अपना अर्जुन का दोनों सेनाओं के बीच भीष्मोण के प्रमुख जा करके रख देते हैं और फिर सभी लोगों के भीष्म और सभी जो महीक्षित है महीक्षित मतलब राजा मही के पालक मही मतलब धरती तो वो सब आ, वो सब के सामने भगवान बोलते है उचा क्या के हे पार्थ पश्यतन संवेतन कुरु ये सब कुरुओं को देखो जो इधर इकट्ठा हुए हैं ऐसा बोलते हैं भीष्म तथा भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एकत्रित एकत्र कुरुओं को देखो तात्पर्य समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन ने मन में क्या बात अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते हैं इसी प्रकार पार्थ शब्द का बता देना चाहते थे कि अर्जुन उनके पिता की बहन प्रा का पुत्र था इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था क्या अर्जुन वहीं पर रुक कर युद्ध करना नहीं चाहता था कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी इस प्रकार से कृष्णा ने अपने मित्र की मनस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है वो श्लोक था ना उसका तात्पर्य हनुमान वाला कुछ आया था ना हनुमान के और के और 22 हनुमान 23 तेईस तेईस तो, नहीं गुण। नहीं गुण। तो पर हनुमान हनुमान का, का है क्यों कि कि राम राम राम, राम, राम की राम की सहायता सहायता जिससे, जिससे राम। राम नहीं। नहीं। तो उसमें कोपरेट है इंग्लिश में ठीक है तो यहाँ पे भगवान का नाम ऋषिकेश की तरह उपयोग हुआ है तो भगवान हृदय में है सबके की वो सब कुछ जानते भी हैं तो इसलिए अर्जुन की मनस्थिति भी वो कुछ थोड़ा बहुत जान रहे थे सबको देखकर के अर्जुन अभी थोड़े ढीले हो रहे थे ये सबको मारना पड़ेगा तो अभी भगवान को थोड़ा पता चला कि ये तो अर्जुन शायद भाग जाएंगे युद्ध से ऐसा सोच रहे हैं तो इसलिए भगवान ने उनको पार्थ बोला पार्थ शब्द क्यों पार्थ बोला तो अर्जुन प्रथा पुत्र है प्रथा मतलब कुंती के पुत्र और कुंती वसुदेव की बहन है तो उस तरह से अर्जुन की बुआ हुई कृष्ण की बुआ हुई तो इसलिए कृष्ण सारथी बने थे इस संबंध को ध्यान में रख करके तो अभी कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो विचार है कि कायर की तरह भाग जाना युद्ध भूमि से ये विचार मेरी बुआ के पुत्र को तो शोभा नहीं देता है हाँ, किसी और को शोभा सकता है लेकिन मेरी बुआ का पुत्र ऐसा नहीं बोल सकता है ऐसा नहीं सोच सकता है ये इंगित कर रहे हैं अर्जुन को ये उत्तर दे करके ये पार्थ शब्द उपयोग करके हैं शिलूप प्रवचन में कहते हैं इस श्लोकों इन श्लोकों के यहाँ पे दो शब्द उपयोग हुए एक अर्जुन के लिए एक भारत और एक पार्थ तो पार्थ शब्द अर्जुन की माता की तरफ से जो उनकी परम क्या बोलते हैं वंश है माता का जो पारि, पारिवारिक संबंध की तरफ से जो लीनियत चली आ रही है कुल चला आ रहा है उसको दिखाता है और भारत उनके पिता की तरफ से जो चला आ रहा है वो तो भरत वंशीय उस वंश को दिखा रहा है तो दोनों प्रकार से अर्जुन के जो वंश थे वो बहुत ही आ, उच्च दर्जे के थे तो यहाँ पे आ, अर्जुन को इस प्रकार से अपने कर्तव्य से भागने भागना शोभा नहीं देता ये भगवान कहना चाहते थे इसलिए दोनों वंश के नाम से अर्जुन को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है वैदिक काल में मानव समाज में वर्णाश्रम समाज में यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था या कंसिडरेशन की एक धारणा थी जो सब लोग ध्यान में रखते थे जिस चीज को वो है कि क्या क्या हुँ? पहले तो पहले कंसीडरेशन है ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ जिस है इसी क्या, इसी क्या जिसका ध्यान रखते थे वो लोग अर्जुन जैसे अर्जुन जैसे भागना चाहते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि उनके वंश भी उनमें से कोई भी उनके राजा से वो नहीं भाग ये, ये जो कंसीडरेशन है ये जो ध्यान रखना है एक बात का बहुत महत्वपूर्ण था और आप बार बार देखेंगे इस चीज को कोई भी जगह पर किसी भी समाज में जो वैदिक समाज का भाग रहा है वो, वो है कि अपने कुल का नाक नहीं कटे प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज का जब जन्म होता है तो ज्योतिष आते हैं उनका जातक बनाते हैं और युधिष्ठिर महाराज बहुत ही चिंता युक्त होकर के पूछते हैं कि हमारे कुल का नाक तो रखेगा नहीं ये जिस प्रकार से हमारे कुल में चला आ रहा है उस प्रकार का तो ये बनेगा ना परिषद महाराज बहुत ही ध्यान से पूछे थे वो चिंता रहती है इसलिए कुल का नाक नहीं कटे परंपरा का नाक नहीं कटे बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रहता है इसलिए आप देखिए वैदिक समाज में बार बार ये आएगा शास्त्रों में और इसलिए भारत ये शब्द संबोधन है भरत वंश से कौरव वंश से पांडव पांडु से आ रहे हैं पांडव भी कौरव ही है कि दोनों कुरु से आ रहे हैं यानी पांडव कौरव नहीं है लेकिन धृतराज ने दोनों को अलग कर दिया महा मकाफ पांडव आज पांडव भी कौरव है क्योंकि महान है कुरुवंश जो भरत वंश का भाग है जैसे रघुकुल बड़े बड़े राजाओं के वंश थे ही बड़े बड़े ब्राह्मणों के वंश थे अलग अलग प्रकार से भार गवा से तो आ, हर एक समाज में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन को हिंदी में विचारधारा नहीं विचारधारा नहीं ऐसी बात जिसको ध्यान रखना होता है ये ऐसी बात होती जैसे कंसिडरेशन होती थी हमेशा हर एक समाज में कि हमारे खानदान में जो चला आ रहा है वो चलता रहे ऐसे ही इस विषय को हमने पिछली बार चर्चा किया था कि कैसे धर्म चला आता है तो ये इस परंपरा में इस प्रकार से चला आता है और यदि ये धारणा नहीं है किसी में कुल के किसी व्यक्ति में वो अपनी कुल का नाक कटाने में कोई चिंता नहीं करता है तो धर्म नहीं बच सकता है इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा थी समाज में हमारे खानदान में तो किसी ने ऐसा नहीं किया या ऐसा करेंगे तो हमारे खानदान की नाक कट जाएगी जैसे विवाह संस्कार है विवाह करते हैं तो लगभग सभी लोग जो भारत में रहते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं या मुस्लिम भी कहते हैं विवाह कभी भी जो लड़का या लड़की है वो लोग निश्चित नहीं करते थे कि मेरा इस लड़की के साथ विवाह होगा या कोई लड़की निश्चित करती कि मेरा इस लड़के के साथ विवाह होगा सही पहले से ऐसा था किसी भी खानदान में ऐसा नहीं होता था कि लड़के लड़के अपने आप में मिल करके विवाह निश्चित कर लेते इसलिए जब धीरे धीरे आधुनिकीकरण बढ़ा लोग स्कूल जाने लगे स्कूल में ये सब सिखाने लगे कि हमको हम तो पूर्वजों की बात नहीं माननी चाहिए जरूरी नहीं है कि वो लोग जो बोले वही सही हो हमको अपने हिसाब से सोचना चाहिए इत्यादि इत्यादि सब बातें सिखाने लगे तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे कुछ जनरेशन में ऐसी बात आई की और टीवी के माध्यम से भी ये सब आने लगा फिल्मों में और ऐसे विवाह कर लेते हैं भाग करके विवाह करते हैं माता पिता नहीं मानते हैं तो और फिर बाद में स्वीकार कर लेते हैं माता पिता इत्यादि बहुत बहुत सालों तक दिखाया है ये सब फिल्मों में तो धीरे धीरे धीरे धीरे इन सब चीजों को युवाओं ने देख करके फिर वो लोग भी ऐसा करना शुरू किए तो शुरुआत में जब लोग ऐसा लो करना शुरू किए तो पूरे खानदान वाले उनको नकार देते जाओ तुम लोगों के अलग ही रहो हमारे साथ तुमने पूरे खानदान की नाक कटा दी ये दिन देखने के लिए तुमको पैदा किया था ऐसा सब बोलते थे और रियली मैं निकाल देते थे घर से नहीं रखते थे ऐसे व्यक्ति को बहुत ही खराब और बुरा माना जाता था तो उनसे संबंध नहीं रखा जाता था फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो विचार कम होता गया क्योंकि अभी जो वो विचार रखने वाले लोग हैं वो मरते जा रहे हैं और नई पीढ़ी है उसमें पहले से ज्यादा नए विचार वाले लोग हैं तो इसलिए फिर वो लोग ये सोचते थे हमारे माता पिता ने वो ऐसा किया लेकिन हम हमारे पुत्र के साथ ऐसा नहीं करेंगे उनको हम क्योंकि मैंने भी अपने हिसाब से सिलेक्ट किया है तो उनको हम छूट देंगे वो खुद ही अपनी पत्नी या पति को कर ले यानरेशन तो गैप कहते हैं गैप का एक भाग कह सकते हैं मुझे तो वो जो शास्त्र द्वारा सम्मत है उसी में होता था क्षत्रियो में वो भी कुछ केसेस में धर्म विवाह नहीं होते थे धार्मिक विवाह के अलावा अपने पति को ढूंढ लो ढूंढ पाते हैं। तो हो हैं। कौन बोलते है कौन उसके बाद वो, वो क्षत्रिय तो थे और वो राजा ने राजा ने अपनी पुत्री को आदेश दिया ना तो एक तरह से ऐसा नहीं कि पुत्री आकर के बोली मैं अपने आप ढूंढ वो तो राजा ने आदेश दिया ना कि मैं मतलब वो पिता पिता है तो पिता ने पुत्री को आदेश दिया कि तुम अपने आप ढूंढ लो क्या नारद तो इसलिए वो गलत नहीं है ना वो तो वहीं से आदेश आ रहा है और शास्त्र के अनुसार यदि पिता अपनी पुत्री का विवाह नहीं करा सकता है समय पे तो इसमें कोई गलत नहीं है यदि पुत्री अपने आप ढूंढ ले लेकिन योग्य योग्य पति ऐसा नहीं कि अयोग्य पति लेकिन फिर उनके ढूंढने पर भी योग्य पति नहीं मिल पाए तो किसी भी अयोग्य पति से भी वर्ण करा देना चाहिए ये पद्धति है शिला प्रभुपाद के अपनी बहन वो 12 साल की हो गई थी और कोई योग्य पति नहीं मिल रहा था। तो शिला प्रभुपाद के पिता बहुत ही विचलित थे तो तो बार... समझ समझे? क्योंकि शास्त्र में है कि बारह साल तक विवाह कर देना चाहिए दस साल में तक ही कर देना चाहिए लेकिन मैक्सिमम बारह साल तक विवाह कर दो <laughs> तो फिर उनके पिता ने किसी भी व्यक्ति से विवाह करा दिया ऐसा नहीं कि रखा जैसे चीजें थी पहले मतलब बहुत पहले की बात नहीं है तो सिले प्रभुपात के समय की बात है कुछ बहुत समय नहीं हुआ 100 सालों है 100 साल से थोड़ा कम 100 साल से थोड़ा कम बात कमी प्रभुपात नाइन्टी 1896 जन्म हुआ प्रभुपात का मान लीजिए कि 16 साल पे के भी होंगे 16 के 20 साल के होंगे 2016 तो मान लिया 100 साल जो दो तो 100 साल में कितना तो ये चीज बहुत ही गर्भित मानी जाती थी कि कोई अपने आप स्त्री को या स्त्री पुरुष को चयन करके विवाह करे लेकिन उस तो उसमें अक्सर ये पाया जाता था यदि ऐसा कोई करने जाता है तो उसको सोसाइटी से बाहर निकाल देते हैं फिर उनके खानदान में कहीं भी कुछ किसी का विवाह हो रहा हो या कोई बड़ा उत्सव हो उसमें बुलाएंगे भी नहीं और मान लो कि बुला भी लिया तो तो कोई बात नहीं करेंगे उनसे बस आकर के खा करके चले जाएंगे ऐसा सब व्यवहार करते थे क्यों क्योंकि उन्होंने अपना खानदान का नाक कटाया खानदान से दिया। और खानदान का नाक कटाने में बाहर क्यों निकाला क्योंकि वो वो खानदान है भगवान के द्वारा ही स्थापित जो धर्म है उसको पालन कर रहा था वो धर्म से विक्युत हो करके उन्होंने हो करके उन्होंने अधर्म को स्वीकार किया इसलिए उनको धार्मिक सोसाइटी से बाहर निकाल दिया अभी आज उल्टा है सबको स्कूल भेजना सबके पास टीवी होना स्मार्टफोन होना ये धर्म माना जाता है और यदि ये कोई नहीं करता है तो लोग कहते खानदान की नाक कटा दी नहीं क्या क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते हो खानदान की नाक कटा दी <laughs> तो उस केस में ये गलत नहीं होगा कि खानदान यहाँ पे कहा खानदान है कौन सा खानदान है खानदान ही नहीं जिस खानदान की वो बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति की बात कर रहे है कि चलो आपके पिता और उसके पिता और उसके पिता तो उसके पिता क्या करते तो उसके पिता क्या करते और पूरा खानदान ले लो तो खानदान की ना कि ये ये लड़का रख रहा है आप लोगों ने बीच में काट दी थी, अभी ये वापस जोड़ रहा ऐसे तो, तो बहुत महत्वपूर्ण कंसिडरेशन है और यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे समाज में बहुत महत्वपूर्ण कंसिडरेशन ये रहेगी आप सबके भी माता पिता जो है वो खानदान की नाक जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं है तो यदि आप उनकी नाक कटाते हो तो आप भी उसी प्रकार से बनोगे जिस प्रकार से यहाँ पे बात हो रही है खानदान की नाक काटने वाले सभी चीजों से बहिष्कृत किया जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को तो ऐसा शास्त्र तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो क्या पालन करना है तो ये एक बात थी आज के दिवालय तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण जीवन में उतारने योग्य बात जैसे आप लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजंस जो रहते हैं महत्वपूर्ण निर्णय जो होंगे होने वाले हैं वो सब जो खानदान के बुजुर्ग है वो लोग करेंगे अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए नहीं तो समस्या हो जाएगी इसलिए उसमें हमेशा वो लोग जानते हैं सत्य क्या है धर्म क्या है और धार्मिक निर्णय ग्रहण करते हैं प्राप्त करते हैं हम उससे शायद सहमत नहीं हो हमारी बुद्धि कुछ और बोल रही है लेकिन हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है हमारी बुद्धि से चलेंगे तो हम नरक में ही जाते हैं। इसलिए उनके ऊपर छोड़ना चाहिए जैसे विवाह किससे करना है कहाँ करना है क्या है। ये सब बड़े बड़े निर्णय हैं, जो एक ही बार होते हैं जीवन में ये निर्णय बार बार नहीं होते और उसको एक बार ले लिया तो उसमें पीछे नहीं जा सकते ख़त्म एक पाप और उसके ऊपर से दूसरा पाप तो इसलिए इसका पापलिएवहारिक पहलू है यह तात्पर्य का हमारे जीवन में कि हमें जो भी निर्णय हमारे जीवन में है वो जो खासकर जो मुख्य निर्णय है सब वो बड़ों के द्वारा बुजुर्गों के द्वारा हमारे खानदान में जो है उनके द्वारा लिए जाने चाहिए और हमें उसमें सहमत होना चाहिए हमेशा ये मुख्य मुद्दा है ये तात्पर्य का तभी जाकर के हम सुखी होंगे दोनों तरफ से बहुत भौतिक ग्रुप से आध्यात्मिक रूप से कौन कौन से बड़े निर्णय हमारे जीवन में कोई बता सकता है लिस्ट कर दे कौन कौन से बड़े निर्णय हैं हमारे जीवन में एक ही बात मतलब बड़ा निर्णय कोई छो छोटा मोटा नहीं है कोई बड़ी बात है जीवन में जो करनी है मैं जीवन में क्या करना है, है खेती करनी का, तो हमारे नियत कर्तव्य का निर्णय, हमारा नियत कर्तव्य क्या है वो कौन निर्णय करता है तो पहले कौन निर्णय करता था नियत कर्तव्य? कर्तव्युजुर्ग लोग या तो, गुरु और सामान्य रूप से जन्म ही निर्णय कर देता था क्यूँकी तब संस्कार होते थे तो सामान्य रूप से जो पिता है उसका पुत्र वही कार्य करेगा का। जो पिता करते आज भी भारत में ऐसे तो हम देखे तो क्योंकि वर्णाश्रम भले आउट है लेकिन फिर भी काफी हद तक लोग पालन करते आधे से ज्यादा तो उसके कारण आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा केस में पिता के अनुसार ही पुत्र होता है सब केस में नहीं होता है लेकिन काफी केस में होता है स्वभाव तो में और कार्य में तो पहले से जन्म से हो जाता मतलब हमारे ऊपर निर्णय नहीं, नहीं था पहले भी फिर दूसरा विवाह उसमें दो चीज होती विवाह थी। करना है कि नहीं करना है अर्थात नेष्टिक ब्रह्मचारी रहना है कि विवाह करना है वो भी और विवाह किसके साथ करना है वो भी दोनों वस्तुओं में आ, ये बड़े निर्णय है समझे ये दो फिर और क्या बड़े निर्णय है और भगवान जी जी क्या भगवान वो तो निर्णय थोड़ी ना तो संकल्प है सामान्य नियम ले लीजिए इसमें हाँ कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म के अनुसार नहीं है वो यदि सिचुएशन आती है कि करना पड़ेगा तो उसका निर्णय हमको नहीं लेना है समझ में कोई भी ऐसा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए जो धर्म के अनुसार नहीं है या हमारे खानदान में जैसे चला आ रहा है या हमारी परंपरा में जैसे चला आ रहा है उस प्रकार से नहीं है तो वो करने का निर्णय स्वयं नहीं है अर्थात धर्म को तोड़ने का नियम स्वयं नहीं जैसे आ भी रही है ऐसी तो गुरुगण वरिष्ठ गण से चर्चा करके फिर वो जब आदेश दे तब वो करे समझे समझना है कुछ विरुद्ध जो कार्य करना है हमको कार्य नहीं करना है लेकिन ऐसी सिचुएशन भी कभी बन जाती है स्थिति बन जाती है कि अभी तो एक अधर्म करना पड़ेगा या दूसरा धर्म करना पड़ेगा इसको बोलते धर्म संकट तो ऐसे कंडीशन में स्वयं निर्णय नहीं लेना चाहिए ऐसी स्थिति में गुरुगण के पास या माता पिता के पास जाकर के गुरुगण में माता पिता भी आ गए सब तो उनके पास जा करके चर्चा करनी चाहिए और उनके आदेश पे उनके साथ चर्चा करके भी निर्णय हमको नहीं करना है उनके आदेश पर निर्णय उनको करना है वो हमको जब आदेश देते हैं कि हाँ तुम यह धर्म कर सकते हो यह धर्म मत करो तब जा करके वो कार्य में हम लग सकते हैं समझ में है? अपने बलबूते पे अधर्म को चयन नहीं करना है कभी स्थिति आने पर भी समझ में मनमोहन थोड़ा कम समझ में आया लगता है जैसे महाभारत से उदाहरण लेते हैं जब वनवास में थे पांडव और द्रौपदी को जीत के लेके आते हैं विवाह में तब आकर के कुंती महारानी को जस बताते हैं, देखो हम क्या लेकर क्या है बता वो उन्होंने देखे बिना बता दिया एक बात लो तो यहाँ पे भी माता का जो आदेश है वो पालन करना पड़ेगा लेकिन माता का आदेश पालन करने में द्रौपदी है वो पांच पति वाली होगी वो तो अधर्म है इसके लिए की पति होना चाहिए तो वे दोनों धर्म संकट है ये पालन करेंगे तो एक धर्म टूटेगा तो वो पालन करेंगे तो एक और धर्म टूटेगा सही तो क्या करें? तो युधिष्ठिर महाराज ने खुद निर्णय नहीं ले लिया कि ये तो ठीक है माता ने डर दिया तो यह धर्म तोड़ दो पांचालौपति को पांच पत्नी वाला कर दो सही? अपने हिसाब से निर्णय नहीं, नहीं लिया वे लोग गए व्यासदेव के पास और इस व्यथा को सुनाया फिर व्यासदेव ने निर्णय दिया कि इस केस में पांचाली के केस में द्रौपदी के केस दिया व्यासदेव तो ने दिया, दिया ना युधिष्ठी महाराज ने निर्णय स्वयं नहीं लिया समझे तो ऐसी स्थितियाँ आती है हाँ जब धर्म संकट में पढ़ते है सीता देवी को जीत करते बोलते नहीं चले मेरे पिताजी की अनुमति होगी तो, तो, तो ही मैं विवाह करूंगा तो धर्म तो संकट में होते हुए भी उसको अधर्म धर्म संकट मतलब दो में से एक तो अधर्म करना ही पड़ेगा आपको उसको कहते धर्म संकट समझे कोई भी एक अभी आप ये करताल उठाओ या करताल नहीं उठाओ दो ही पॉसिबिलिटी है दोनों में यदि अधर्म होता है तो अब क्या करोगे व्यक्ति सोचेंगे तो ऐसे धर्म संकट में गुरु के पास जाकर के पूछना चाहिए जैसे दूसरे अध्याय के साथ में श्लोक आता है कार्पण्य दोषो प्भाव पृछाम धर्म सम्मू चेता तो वहां ऐसे संकट जब आते हैं तो गुरु के पास जाकर के सलाह लेनी चाहिए तो ये धर्म संकट के जो केस आते हैं जिसमें कोई ना कोई अधर्म करना पड़े ऐसा है तो किसी भी कार्य करने के निर्णय लेने से पहले इस प्रकार के कार्य करने के निर्णय लेने से पहले वो निर्णय हमको स्वयं नहीं लेना होगा वो जाना है हमको गुरुगण के पास और उनके आदेश पे उनके निर्णय पे हम वो कार्य करेंगे ये सिस्टम समझे तो ऐसे ठीक है अभी हम यहाँ पे समाप्त करेंगे शील प्रभुपाद की जाए श्रीमद भगवत गीता रूप की